देवराज भी जिसका मुख देखते रहते हैं उस शशचिक की संपत्ति इस पारिजात की इच्छा आप मुड़ताही से ही करते हैं इसे लेकर भला कौन सा कुशल जा सकता है हे कृष्ण देवराज इंद्र इस वृक्ष का बदला चुकाने के लिए अवश्य ही वज्र लेकर उद्घत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही, अवश्य ही उनका अनुभवन करेंगे अतः हे अच्युत समस्त देवताओं के साथ हारार बढ़ने से आपका कोई लाभ नहीं क्योंकि जिस कर्म का परिणाम कटु होता है पांडवजन उसे अच्छा नहीं कहते श्री पराशर जी बोले उद्यान रक्षकों के इस प्रकार कहने पर सत्यभामा ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा सची अथवा देवराज इंद्र ही इस पारिजात के कौन होते हैं यदि यह अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ है, तो सबकी समान संपत्ति है। अकेला इंद्र ही इसे कैसे ले सकता है? पर्वतनरक्षकों, जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न हुए मदिरा चंद्रमा और लक्ष्मी का सब लोग समानता से भोग करते हैं, उसी प्रकार पारिजात वृक्ष भी सभी की संपत्ति है। यदि पति के बाहुबल से गर्बता होकर शची ने इस पर अपना अधिकार जमा रखा है तो उसे कहना की सत्यभामा उस वृक्ष को हरण कराकर लिए जाती है तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है अरे माली तुम जाकर तुरंत मेरे ये शब्द शची से कहो की सत्यभामा अत्यंत गर्व पूर्वक कड़े अक्षरों में यह कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्यारी हो और वे तुम्हारे वशीभूत हैं, तो मेरे पति को पारिजात हरण करने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि वे देवताओं के स्वामी हैं, तथापि मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात वृक्ष को लिए जाती हूँ। श्री पराशर जी बोले सत्य सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर वन रक्षकों ने शची के पास जाकर उससे संपूर्ण वृतांत जिनका क्यों कह दिया यह सब सुनकर शची ने अपने पति देवराज इंद्र को उत्साहित किया हे द्विजोतम तब देवराज इंद्र पारिजात वृक्ष को छुड़ाने के लिए संपूर्ण देव सेना के सहित श्री हरि से लड़ने जिस समय इंद्र ने अपने हाथ में वर्ज लिया उसी समय संपूर्ण देव बन परिग्निशिष्ट्र गदा और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए। तदनुसार देव सेना से घिरे हुए एरावता रोड इंद्र को युद्ध के लिए उद्घत देख श्री गोविंदने संपूर्ण दिशाओं को शब्दायमान करते हुए शंख ध्वनि की और हजारों ला� इस प्रकार संपूर्ण दिशाओं और आकाश को सैकड़ों वाणों से पूर्ण देख देवताओं ने अनेकों अस्त्र शस्त्र छोड़े त्रिलोकी के स्वामी श्री मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए प्रत्येक अस्त्र शस्त्र के लीला से ही हजारों टुकड़े कर दिए सर्पाहारी गरुड़ ने वरुण के पास को खींचकर अपनी चोंच चैत्यदेव की दंडन ने यम के फेंके हुए दंड को अपनी गदा से खंड-खंड कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर के विवान को भगवान ने सुदर्शन चक्र द्वारा तेल, तेल कर डाला और सूर्य को अपनी तेजो में दृष्टि से देखकर ही मिस्तेज कर दिया। भगवान ने तोतंतर वान बरसाकर अग्नि को शीतल कर दिया और � तथा अपने चक्र से त्रिशोलो की नोक काटकर रुद्रगण को पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान के चलाए हुए बाणों से साध्यगण, विश्वेदेवगण, मरुदगण और गंधर्वगण सेमल की रूही के समान आकाश में ही लीन हो गए। श्री भगवान के साथ गरुड़जी भी अपनी चोंच, पंख और पंजों से देवताओं को खाते मारते और भारती जा रहे थे। फिर जिस प्रकार दो मेघ की जल की धाराएं बरसाते हों उसी प्रकार देवराज इंद्र और श्री मधु सुदन एक दूसरे पर बाण बरसाने लगे। उसी युद्ध में गरुड़जी एरावत के साथ और श्रीकृष्ण चंद्र इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं के साथ लड़ रहे थे। संपूर्ण बाणों के चौक जाने और अस्त्र शस्त्रों के कट जाने पर इंद्र ने दिव्य स्वरूप उस समय संपूर्ण त्रिलोकी में इंद्र और कृष्ण चंद्र को क्रमशः वज्र और चक्र लिए हुए देखकर हाहाकार मच गया। श्री हरि ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र को अपने हाथों से लिया और स्वयं चक्र ना छोड़कर इंद्र से कहा, अरे ठहरे! इस प्रकार वज्र छीन जाने और अपने वाहन एरावत के गरुड़ द्वा� भागते हुए वीर इंद्र से सत्य अभामा ने कहा, हेत्रलोक केशवर, तुम शची के पति हो, तुम्हें इस प्रकार युद्ध में पीठ दिखलाना उचित नहीं है, तुम भागो मत, पारिजात पुष्पों की माला से विभूषित होकर शची शिद्द्र ही तुम्हारे पास आवे गई, प्रेमवश अपने पास आए हुई शची को पहले की ही भांति पारिजात पुष्प की म तुम्हें देवराजत्व का ग्या सुख होगा, हे शक्र, अब तुम्हें अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम संकोच मत करो और इस पारिजात वृक्ष को ले जाओ। इसे पाकर देवगण संताप रहित हूँ। अपने पति के बाहु बल से अत्यंत गर्भिता शची ने अपने घर जाने पर भी मुझे कुछ अधिक सम्मान की दृष्टि से नहीं � तुरी होने से मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है इसीलिए मैंने भी अपने पति का गौरव प्रकट करने के लिए ही तुमसे यह लड़ाई ठानी थी मुझे दूसरे की संपत्ति इस पारिजात को ले जाने की क्या आवश्यकता है शची अपने रूप और पति के कारण गर्विता है तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस प्रकार गर्विली ना ह श्री पराशर जी बोले हैं द्विज सत्य भामा के इस प्रकार कहने पर देवराज लौटाए और बोले हैं क्रोधिते मैं तुम्हारा सुहद हूँ अतः मेरे लिए ऐसी वैमनस्य बढ़ाने वाले उक्तियों के विस्तार करने का कोई प्रोजन नहीं है जो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थिति और संघार करने वाले हैं उन विश्वरूप प्रभु से जिस आदि और मध्य रहित प्रभु से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है जिसमें यह स्थित है और फिर जिसमें लीन होकर अंत में यह ना रहेगा हे देवी जगत की उत्पत्ति प्रलय और पालन के कारण उस परमात्मा से ही प्राष्ट होने में मुझे कैसी लज्जा हो सकती है जिसकी अत्यंत अल्प और सुक्ष्म मूर्ति को जो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली है, संपूर्ण वेदों को जानने वाले अन्य पुरुष में नहीं जान पाते तथा जिसने जगत के उपकार के लिए अपनी इच्छा से ही मनुष्य रूप धारण किया है, उस अजन्मा अकर्ता और नित्य ईश्वर को जीतने में कौन समर्थ है? � संपूर्ण हुआ जाए श्री हरि